दोस्तों, ब्रेनी ब्राउन कहते हैं, connection इंसान की बुन्यादी ज़रूरत है। हम सब चाहते हैं कि हम belong करें, कि कोई हमें समझे, हमें accept करें। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग belonging को confuse कर देते हैं approval के साथ। तुम कह सकते हो कि पहला barrier connection का है shame। जब हम और जब लोग असल हमें जानते ही नहीं, तो कनेक्शन सिर्फ सरफेस लेवल पर रह जाता है। दूसरा बैरियर है फ़ियर ऑफ़ रिजेक्शन। हम सोचते हैं कि अगर हम अपना असली रूप दिखाएंगे, तो शायद लोग दूर चले जाएंगे। इसलिए हम अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस और कभी-कभी अपनी पूरी पर्सनालिटी को दूस सोशल मीडिया और कल्चर ने हमें कंपैरिजन ट्रैप में डाल दिया है। जब तक हम अपनी वैल्यू दूसरों के यार्डस्टिक से मेजर करते रहेंगे, तब तक असली बिलोंगिंग इम्पॉसिबल है। ब्राउन एक बहुत पावरफुल बात करती हैं। ट्रू बिलोंगिंग तभी पॉसिबल है जब आप अपने असली रूप में अपीयर होते हो, बिना एक student group project में अपनी असली ideas छुपाता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसे judge करेंगे, result वो group का हिस्सा होता है, लेकिन अंदर से अकेला feel करता है. अब सोचो अगर वो अपना असली perspective openly share करें, हो सकता है सब agree ना करें, लेकिन जो connection बनेगा, वो genuine होगा. और connection सिर्फ दूसर Brown कहती हैं कि सबसे पहले अपने अंदर belonging क्रिएट करो। अगर आप अपने आप के साथ ही जाज और critical हो तो आप दूसरों से belonging एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस chapter का essence ये है connection की असल condition है authenticity और authenticity का मतलब है अपनी story को अपने flaws के साथ embrace करना। और दोस्टों जब हम authenticity को choose करत अप्रूवल की एडिक्शन और यही अगला स्टेप है जो ब्राउन हमें सिखाती हैं लेटिंग गो एंड लिविंग फ्री.